पफादार शहजादा बहुत पहली की बात है एक बाहशा था जिसका एक लौटा बेटा था जो पूरी सल्तनत में अपनी दिलकशी और खूबसूरती के लिए जाना जाता था शहजादा एक दिन शिकार पर गया अचानक एक झाड़ी से एक सुनहरा हिरन नुमाया हुआ हैरतज़दा शहजादे ने हुक्म दिया और उन्होंने घिरा बनाया पर फि� मुझे जाने दो। वो हैरत में पड़ गए कि उस जानवर की इंसानी आवाज़ थी। मैं तुम्हें बेशुमार खजाने दूँगा। मेरे पास पहले से ही बहुत सारी दौलत है पर मेरे पास एक सुनहरा हिरण तो नहीं है। फिर मैं तुम्हें खजाने से भी कहीं ज़्यादा दूँगा। और वो क्या हो सकता है? मैं तुम्हें अपनी प वो चमकता हिरण खड़ा हो गया। सात दिन और सात रात तक वो शहजादी को दुनिया भर में उठाए घूमता रहा। सातवें दिन की शाम को एक बार फिर वो जमीन पर उतरा और फौरन ही वो गायब हो गया। शहजादा बहरामगौर ने हैरत में पढ़कर अपनी आँखें मलीं, पर वो इससे पहले कभी भी ऐसे अजनबी मलक में नहीं आ तुम यहां कैसे आए और तुम क्या तलाश कर रहे हो मेरे बेटे? मैंने एक सुनहरे हिरण की सवारी की थी। उसने मुझे यहां इस अजनबी मुल्क में छोड़ दिया और और फिर गायब हो गया। तुम देवों के मुल्क में हो। मैं हूँ देव जस्ट्रुल, जिसकी जान तुमने बचाई जब मैं ज़मीन पर एक सुनहरे हिरण की शक्ल में थ मेरे साथ आओ मेरे बेटे देव जैसपुर शहजादे को अपनी घर ले गया जैसपुर ने उसे 100 चाबियां दी आखिर ये है किसलिए। ये मेरे बहुत से महलों और बागों की चाबियां हैं खुद का मन बहलाओ और शायद तुम्हें कहीं ऐसा खजाना मिल जाए जो तुम रखना चाहो تو هر دن شہزادہ بیرامگور ایک نیا محل اور باغ کھولتا. بار بار اسے ایسی دولت ملی جو کسی کے بھی دلی خواہش کے مطابق ہو سکتی تھی. جب وہ سووے محل میں پہنچا تو یہ ایک ایسی جھوپری تھی جو زہری لیساپو اور کیروں سے بھری ہوئی تھی. پر جس باغ میں وہ کھڑی تھی یہ یقیناً ہی سبھی باغوں میں سب سے عالی شان تھا. شہزادہ اس سے متاثر ہو کر اس طرف سات میل بھٹکا اور اس طرف سات میل بھٹکا جب وہ سو رہا تھا تو پریوں کی شہزادی شہ پسند جو ایک قبو طریقی شکلہ اختیار کیے ہوئی تھی اس باق کے اوپر سے اڑی اس خوبصورت سجیلی نوجوان شہزادے کو دیکھ کر شہزادی حیرت زدہ ہو کر زمین پر آگئی اتنے خوبصورت نظارے کو دیکھ کر जैसे ही उन दोनों ने एक दूसरे को देखा, उन दोनों को एक दूसरे से बेनताह मोहब्बत हो गई, और उन्होंने बिना वक्त जाया किए निकाह करने का फैसला किया। हालांकि शहजादे ने सोचा कि उसे अपने मेजबान से सलाह लेनी चाहिए। देवजयस्रूल ने जब देखा कि ये उसका इलाका है, मुझे वो शहजादी मिल गई ह نوجوان شہزادے کو یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ دیو کافی خوش دیکھ رہا تھا۔ شہزادہ بیرامگور اور شہ پسند کا نکاح ہو گیا اور وہ راضی خوشی رہنے لگی۔ پر وہ گھر جو وہ چھوڑ چکا تھا اس کا خیال واپس شہزادہ کی دل میں آیا اور وہ اپنے والدین کی یاد میں بیچین رہنے لگا۔ تمہاری کیا پریشانی ہے میرے شہزادے؟ उसे लगा कि उसे शहजादी से इस बबत गुफ्तगू करनी चाहिए जो उसकी नई दुल्हन है और फिर वो आहें भरने लगा और खाना खाने से भी इंकार करने लगा जब तक कि वो बहुत दुबला पतला और कमजोर नहीं हो गया तुम्हें खाना चाहिए तुम बहुत कमजोर होते जा रहे हो आ, मुझे परवाह नहीं है मैं घर जाना चाहता हूँ اب دیو جیز روز شہزادے اور شہزادی کے کمرے کے نیچے ہی بیٹھا رہتا تھا۔ سب باتیں سنتے ہوئے اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ وہ خوش ہیں۔ اس نے شہزادے بهرام گور سے پوچھا کہ اس کا لگاتار کمزور ہونے اور آہیں بھرنے کی وجہ کیا ہے؟ او نیک دیو، ایک کمزور بے قوبت شہزادے کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ غم سے مر جائے بجائے اپنے میزبان سی سے غستاخی میں یہ کہے کہ وہ یہاں سے جانے کو بے قرار ہے مجھے میرے والدین سے ملنے دو مجھے اور میری شہزادی کو جانے دو ورنا میں یقیناً مر جاؤں گا پہلی تو دیو نے انکار کر دیا پر آخر میں اسے شہزادے پر رحم آ گیا तो ऐसा ही हो, हालांकि जल्द ही तुम यहां देवों के मुल्क में वापस आने को तरसोगे। हमारी दुनिया बदल गई है उस वक्त से जब से तुम वहां से गए थे और तुम्हें मुसीबत होगी। ये बाल अपने साथ ले जाओ। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो इसे जला देना और मैं फौरन तुम्हारी मदद के लिए वहाँ आ ज मुआवफ करना मेरे पास कुछ नहीं है या खुदा मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि ये तुम हो ओ मेरे शहजादे तुम कहाँ चले गए थे मुझे एक अजनबी मुल्क मिले जाया गया था जहां मुझे ये बहुत ही खूबसूरत शहजादी मिली मेरे शहर को क्या हो गया है मेरे अम्मी और अब्बा कहाँ पर हैं मुझे मुआवफ करना शहजादे वो चले ओये बहुत अफसोस है बेशक उसके वालिदैन फौत हो चुके थे एक हड़पनी वाले ने तख्त पर कब्जा कर लिया था और शहजादे बहराम गोर के सर पर एक इनाम का ऐलान कर दिया था उसके वापस आने के हालात में उस शिकारी ने उस नौजवान जोड़ी को अपने घर के अटारी पर रहने की इजाजत दे दी मेरी बूढ़ी मां दी है वो तुम्हें आते-आते कभी देख नहीं और तुम शिकार में मेरी मदद कर सकते हो जैसे मैं तुम्हारी मदद किया करता था वो शिकारी के घर में छिप गए। अब एक दिन जब शहजादा शिकार के लिए बाहर गया था, शहजादी शाहपसंद को अपने खूबसूरत सुनहरे बालों को धोने का मौका मिला। उसके लंबे बाल उसके गले के गिर्द लटके थे और उसके टखनों तक पहुंच रहे थे, मानो यह सुनहरी धूप की बौछार हो। और जब उसने उसे धो लिया और उसे कंघी किया उसने खिड़की खोल दी ताकि ताजा सुबह की हवा उसके गीले बालों को सुखा दे उस वक्त शहर का दरोगा याला वहां से गुजरा उसने उस अकेली शहजादी को देखा जिसकी चमकदार सुनहरे बाल थे वो इस नज़ारे को देखकर इतना हैरत में पड़ गया कि अपने घोड़े दरोगा कभी भी उस खूबसूरत परी जिसके सुनहरे बाल थे और जो शिकारी के घर में थी उसके बारे में बोलना नहीं छोड़ा। ये कहानी बाहशा के कानों तक पहुंची, तो उसने शिकारी के घर सिपाही भेजे। पर क्योंकि वो अंधी थी, तो उसे कोई भी अंदाजा नहीं था कि वे किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ कोई नह कोई खूबसूरत खातून भी नहीं और ना ही कोई बदसूरत सिर्फ मैं और मेरा बेटा रहते हैं पर जाओ अटारी पर जाओ अगर तुम्हें देखना ही है तो खुद देख लो एक चाको इस्तेमाल करके शहजादी ने लकड़ी की छत में एक छेद बनाया और फिर कबूतर की शक्ल इख्तियार करके वो उड़ गई तो जब सिपाही अंदर धड़धड़ाते शेहजादी बहुत गमज़दा थी कि उसे अपने खूबसूरत नौजवान शहजादी को छोड़ना पड़ा था जब वो वहां से उस अंधी बुढ़िया के ऊपर से उड़कर गई तो उसने उसके कान में सरगोशी की मैं अपने अब्बा के घर पन्ना के पहाड़ पर जाऊंगी अटारी को खाली देखकर उसके दुख की انتہا रही और अंधी बुढ़िया मुझे मेरे अब्बा के घर पन्ना के पहाड़ पर जाना है। यही मैंने सुना था। पहले तो उसे थोड़ी बहुत तसल्ली हुई, पर जब उसे यह इल्म हुआ कि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि यह पन्ना का पहाड़ कहां है, तो वो बहुत मायूस हो गया। उसने खाना खाने से इनकार कर दिया और अपनी शहजादी के लिए हर � ओ मेरे शहजादे, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे पन्ना के पहाड़ का रास्ता दिखाइए। तुम वहां कभी जिंदा नहीं पहुँच सकोगे। मेरी सलाह मानो, तो उस सब को भूल जाओ जो गुजर चुका है, और एक नई ज़िंदगी शुरू करो। मेरे पास बस एक ही ज़िंदगी है, और वो तो जा चुकी। अगर मैं अपनी श नौजवान शहजादे से मुतासिर होकर जेस्ट्रूल ने वादा किया कि जितना हो सकेगा उतना वो उसकी मदद करेगा। देवों के देश में वापस आकर उसने उसे एक जादू की छड़ी दी और वो उसे देव नानक चंद के घर ले गया। तुम्हें बहुत से खतरों से रूबरू होना पड़ेगा, पर इस तिलस्मी छड़ी को अपने हाथ में दि� पर मेरा बड़ा भाई नानक चंद तुम्हें इससे आगे की मदद कर सकता है। उसने तिलस्मी छड़ी को दिन रात अपने हाथों में थामे रखा। उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। आखिर में वो देव नानक चंद के घर पहुंचा। देव अभी-अभी 12 अभी साल की नींद से जागा था, तो वो इंतहानी भूखा था। और शहजादे को देखते ही उसके मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ। जब देवनानक चंदनी पूरी कहानी सुन ली तो उसने अपना सिर हिलाया तुम कभी भी पन्ना के पहाड़ पर पहुंच नहीं सकोगे बेटे मेरी सलाह मानो वो सब जो माजी में गुजर चुका है उसे भूल जाओ और नई जिंदगी शुरू करो मेरे पास बस एक ही जिंदगी है और वो तो जा इस जवाब ने नानक चंद के दिल को छू लिया इसलिए उसने वफादार शहजादे को जिस के सुरमे से भरा एक डब्बा दिया और उसे अलविदा कहा कि वो उस अजीम देव इलाके से निकले जब तक कि वो अजीम देव सफद के घर न पहुंच जाए सफद मेरा सबसे बड़ा भाई है अगर जो तुम चाहते हो वो कोई कर सकता है तो वो वही कर और यदि किसी दूर की चीज की ख्वाहिश करोगे तो वो दूर ही चली जाएगी। जब शहजादे ने देव को छड़ी दिखाई और वो सुरमा और उसने जब पूरी कहानी सुनी सफद ने अपना सिर हिलाया। तुम कभी भी पन्ना के पहाड़ पर नहीं पहुंच पाओगे मेरे बेटे। मेरी सलाह मानो। वो सब जो मासी में गुजर चुका है उसे भूल जाओ � और वो तो जा चुकी। अगर मैं अपनी शहजादी को खोदूं तो, अगर मुझे मरना ही है, तो मुझे उसे ढूंढते ही मरने दो। तुम बहुत बहादुर हो। मुझे तुम्हारी पूरी मदद करनी चाहिए। ये टोपी लो। जब भी तुम इसे पहनोगे, तो पूरी तरह से गायब हो जाओगे। उत्तर की तरफ सफर करो। और कुछ देर चलने के बाद, ए और फिर अपनी आंखों पर सुरमा डालना और मुराद मांगना कि पहाड़ और करीब आ जाए ये एक तिलस्मी पहाड़ है जितना ज्यादा तुम इस पर चढ़ोगे ये उतना ही ऊंचा होता जाएगा इसकी चोटी पर बसा है पन्ना शहर इसमें छुपकर दाखिल होना अपनी इस गायब करने वाली टोपी की मदद से एयरबीएनबी उसे ढूंढ न सका حقیقت یہ تی کہ شہزادی شاہ پسند کے اببا نے اسے سات قید کے اندر ڈال رکھا تھا اس درسے کی کہیں وہ پھر سے اڑ کر نہ چلی جائیں باپ ہونے کے ناتے وہ فکرمند تھا وہ واپس زمین پر چلی جائے گی اپنے خوبصورت نوجوان شہزادے کے پاس اگر تمہارا شاہر تمہارے پاس آتا تو پھر ٹھیک ہے پر تم کبھی اس کے پاس واپس نہیں جاؤگی تو بیچاری شہزادی پورا دن روتی رہتی کہ کیسی کوئی فانی شخص پننا کے پاہر تک پہنچ سکتا ہے اس کو دیکھتے ہی وہ خود کو روک نہ سکا اس کی باہوں میں سمانے سے پر یہ یاد کرتے ہوئے کہ وہ غائب تھا اس نے انتظار کیا جب تک کہ خادم چلی نہیں گئے سبھی سات غیت خانوں کو ایک ایک کر کے بند کرتے ہوئے اس نے سوچا کہ وہ یقیناً خواب دیکھ رہی ہوگی पर जब सब चले गए तो उसे यकीन हो गया कि कोई उसके साथ कमरे में है कौन एक ही थाली में खाता है ओ मेरे प्यारे शहजादे अगले दिन खादिम ये देखकर हैरान रह गए जब उन्होंने देखा नौजवान शहजादा अपनी शहजादी के साथ बैठा है یہ ساری کہانی سن کر بازشاہ شہزاد بحرامگو کی حمد پر بہت خوش ہوا اور اس نے شہزادی کو ریحہ کرنے کا حکم دیا اس کا شاہر اس تک پہنچ گیا ہے بازشاہ نے شہزادی کو اپنا وارث بنا دیا وفادار شہزادہ بحرامگو اور اس کی خوبصورت دلہن ہمیشہ राजी खुशी रहे उस पन्ना की सल्तनत में